सुम्रिया आप ओषधया सीया तस्म सवेष्टिच वुश आप ओषधय न सु आप जल प्राण और विद्या तथा औषधय औषधियाँ हमारे लिए सुमित्रिया या सुखकारी सुखदायक होवें तस तस्मे दुर्मित्रिया संतु और उनके लिए दुखदायी होवें किनके लिए यो असमान दृष्टि जो हमसे द्वेष करते हैं और यमच वयम दुष्मा और जिससे हम देश करते हैं मंत्र में जो संसार के पदार्थ हैं जल अग्नि वायु आदि जितने भी हैं वृक्ष वनस्पति जो हमारे सुख के साधन हैं उनके विषय में हमारी क्या भावना होनी चाहिए किस भावना को रखते हुए हम उन साधनों का प्रयोग करें इसका मंत्र में संकेत किया है क्या उससे सावधानी रखें कैसी अपेक्षा रखें इसका भी कहा पहले हैं साधन यहाँ आप यानी आपा कि जो व्यापक साधन है व्यापक रूप में चारों तरफ से हम जिनमें घिरे हुए हैं प्राण है जैसे जल है जल मुख्य रूप से है ये जल हमारे लिए सुखकारी हो गए कैसे हमारे लिए सुकारी अभी कैसा दिखता है आपको जल कितनी देर आप पानी में रह सकते हैं? कितनी देर रहना चाहते हैं? स्नान करना हो तो कितने देर तक आप स्नान कर सकते हैं बस इसे ज्यादा तो नहीं करेंगे ना अभी जैसे स्नान करते हैं तो आपको पता रहता है कि मैं स्नान कर रहा हूं ध्यान से बोलना कभी तो जी रहता है तो स्नान और कभी वैसे ही तो नियम सा भी होता है या किसी कार्य से आए में नहीं ये प्राय क्या रहता है स्नान के समय स्नान का तो पता नहीं रहता है ना पानी भी चला जाता है ऊपर से नहाना भी हो जाता है धोना भी हो जाता है सारा कुछ हो जाता है लेकिन पता नहीं रहता है कि हुआ है ये खाते समय भी यही होता है खा हो जाते हैं पूरी थाली की थाली पर पता नहीं रहता है कि हम खा रहे हैं शौचालय में आदमी जाता है वो शौच के लिए जाता है किसी और काम से जाता है आधा आधा घंटा बैठता है व्यक्ति सोच के लिए एक मिनट पर्याप्त होता है आयुर्वेद की दृष्टि से जाओ निकल जाओ मजबूरी नहीं जिसका पेट यदि ठीक नहीं है तो कैसे निपटेगा वो एक मिनट में उद्देश्य नहीं, उसका पेट खराब हो चुका है अगर एक मिनट से अधिक लगाता है वो शौच में तो उसका पेट खराब है और दूसरी बात है व्यक्ति की वहाँ सबसे अधिक बैठता है वो तो बाकी चिंताएं वो करने लगता है वहां जाकर के उस निमित्त से नहीं बैठता है वो सारी चिंता घेर लेती है उसको उसी से निपटाता है क्योंकि बाकी समय तो दूसरों के साथ रहना पड़ता है वहीं उसको अकेला दिखता है इसलिए चिंताएं भी उसको वहीं आती है वहीं बैठा रहता है पर वो रुगणावस्था में वो यानी पेट खराब रहेगा तब भी होगी स्थिति वैसे स्थान में कौन व्यक्ति बैठना चाहेगा नहीं तो? कोई बैठने की जगह तो यही नहीं हो वो तो उठ के भागने किया है बस जैसे तैसे लेकिन वहीं बैठता है व्यक्ति तो वो व्यक्ति निश्चय से अस्वस्थ है शारीरिक रूप से तो है ही है मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति दुखी है या रोगी है तो उसके लिए अब समझ ली जिसको शौचालय नहीं ठीक से हो रहा है उपयोग तो वो गड़बड़ कर रखा है सारा कुछ उसके लिए अब ना खाना पीना ठीक है जितना कुछ अच्छा खाया है वो शरीर में नहीं लग रहा है उसके तो जितनी औषधियाँ हैं उसके लिए सुमित्रिया नहीं है अब सुमित्रिया हमारी औषधिया का लक्षण यही होगा एक मिनट में उठ जाए तो उसका मतलब खाया पिया तो शरीर में लग रहा है और नहीं हो पाता है तो नहीं लग रहा है कुछ दो चार प्रतिशत ही लगते हैं तो जैसे ये मोटा उदाहरण है ऐसे जल का भी है स्नान में है स्नान के समय अगर आपको ये नहीं पता लगता है कि मैं स्नान से कर रहा यानी शांति से यदि स्नान नहीं करते हैं उसमें है ना आप जैसे है मंत्र बोलने का तो धड़ाधड़ बोल लेते हैं एकदम कोई संबंध नहीं जुड़ता है ना वहां उस भाव से जिस जल का स्नान के समय प्रयोग कर रहे हैं उस जल का देने वाला जो है उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं होती है कोई समर्पण नहीं होता है वो इसीलिए नहीं होता है कि पूरा नया जो लाभ दिखना चाहिए ना उससे होता नहीं है एक दिनचर्या की तरह उसको कर लेते हैं निपटाना जो होता है वो निपटा देते हैं तो कारण यहाँ क्या है हम विषयांतर में घूम रहे हैं कि और चीज में लगे हुए हैं इस कारण से वर्तमान का ध्यान नहीं है करने को तो कर ही रहे हैं उसको लेकिन उचित तो उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरी बातें सोच रहे हैं, अनमस्कता पागलपन जिसको कहते हैं तो हमारा पागलपन दिन रात रहता है अनमनस्क रहते हैं हम किसी भी वस्तु का जिस काल में हमको उपयोग करना होता है क्षण भर के लिए उससे करते हैं संबंध बाकी समय हम विषयांतर के ही उसमें उलझे रहते हैं तो ये सारी की सारी चीज क्या है हमारी दुर्मित्रिया है अवस्था यही है सुमित्रिया अवस्था नहीं है किसी भी वस्तु का उपयोग करने के बाद हमारे मन में मतलब इतनी स्थिरता रहनी चाहिए शांति रहनी चाहिए कि उससे जो हमको लाभ मिला है वो दिख जाना चाहिए एक बार कि इससे हम तृप्त हुए हैं तो जब तृप्त हुए हैं तो अब आएंगे उसके प्रति की ये अच्छी चीज है उसके बाद अब होगा कि इसने मुझे दिया है कृतज्ञता तो जब जाके होगी ना जब उसकी अनुभूति हो जाएगी कि ये लाभ मुझे हुआ है और जब तक लाभ की अनुभूति नहीं हुई हो कृतज्ञता होगी नहीं प्रकट नहीं हो पाएगी तो सारी की सारी वस्तुएँ जितनी भी ईश्वर ने दे रखी है सब कुछ का दिन भर हम लाभ लेते तो हैं लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञता होनी चाहिए वो नहीं प्रकट हो रही है इसका अर्थ है कि हम उस लाभ के ऊपर नहीं ध्यान दे पाते हैं कि मुझे सचमुच में ये लाभ मिलता है लाभ ले रहे हैं किंतु अपने दुष्प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ले रहे हैं। लोभ लालच हमारे अंदर इतना अधिक है कि वर्तमान में जो साधन उसको सिद्ध करने वाले है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और मिल जाए और मिल जाए मन अंदर केवल ये मन में होता है यानी अशांत स्थिति होने के कारण किसी भी वस्तुओं का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो समुचित लाभ नहीं हो पाता है शांति से एकाग्रता से उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं इस कारण से क्या होता है कि वो हमको सुमित्रिया देखती नहीं है इतनी भी वस्तुओं हैं सारी की सारी हमारे लिए उपकारी ही होती हैं लाभ देने वाली होती है सुख देने वाली होती है लेकिन हम उनका लाभ अनुभव नहीं कर पाते हैं बहुत सारी वस्तुएं हैं ऐसे वो जो सामान्य हो गई हमारे लिए तो सामान्य होने के कारण भी बुद्धि नहीं जाती उस पर अब श्वास लेते रहते हैं छोड़ते रहते हैं ये अत्यंत सामान्य वस्तु है तो अब इसका मूल्य नहीं हम समझते हैं अनुभव में नहीं आती है वस्तु तो बहुत अधिक मूल्यवान है जब नाक बंद कर लेंगे ना तब तो पता चलेगा कि ये मूल्यवान है वायु का हमारे लिए कितना अधिक मूल्य है ये तब पता चलेगा जब श्वास रुकने लग जाएगी लेकिन जब तक श्वास रुक नहीं रही है चल रही है अपने आप जैसे उसमें इसका अपने को महत्व तो ही नहीं पता लगता है कि इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए है जिन चीज़ों को हमको करने में बल लगता है पुरुषार्थ करना पड़ता है बुद्धि हमारी लगती है उस वस्तु का तो महत्व तो हम समझते हैं वो चाहे भले ही बेकार हो कुछ भी हो छोटी सी चीज़ है छोटा बच्चा होता है ना वो घर बनाता है उसको ही किला मानता है वो जिस घर में रह रहा है उसका कोई महत्व उसको नहीं देखता है माँ के घर में रहता है वो पर उसका कोई मूल्य नहीं होता है ना उसके लिए तो रोएगा वो घर की दीवार अगर गिर जाए तो नहीं रोएगा बच्चा कुछ भी हो सकता है उसको वो नहीं रोएगा लेकिन अगर उसके खिलौने की टांग टूट गई तो दिन भर रोएगा वो जो बनाया है घर उसने उसको किसी तोड़ दिया तो लड़ेगा उसके लिए पूरा युद्ध चलता है ना उनके खेल में तो क्यों होता है ऐसा वो उसकी बुद्धि से संबद्ध है वो उसके पुरुषार्थ का निर्माण है उत्पाद है तो उसने चूंकि किया है हमको उसने इस को तो वो लगता है कि यहाँ ये कुछ है बुद्धि लगाई है उसने बल लगाया है इस कारण से अब उस वस्तु बस वस्तुत्तम मूल्य है जो वहाँ बुद्धि बल का ही है वस्तु का नहीं है वस्तु तो किसी काम की नहीं है वो थोड़ी देर में वही फेंक के भाग जाएगा एकदम तोड़ करके पहले घर बनाते हैं ना बच्चे ये कुछ करते हैं बाद में क्या करते हैं पूरा तोड़ दिया उसी को भाग गया एकदम तो उस समय तो कोई मूल्य नहीं था लेकिन पहले किसी ने तोड़ दिया तो अब दिन भर रोएगा तो वस्तु तो अगर महत्वपूर्ण होती तो बाद में भी नहीं तोड़ना था ना उसको तो रख लेना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं करते है ना उसको वो तो फेंक देते हैं तो जो वस्तु फेंकने योग्य उसके लिए अब क्यों रोते है इसी क्या बात निकलती है महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है लेकिन वस्तु के लिए जो लगाया है ना हमने ज्ञान बल बुद्धि पुरस्कार जो हमने किया है महत्व उसका है तो जिन वस्तुओं से हमारा ये ज्ञान बल बुद्धि जुड़ता हुआ दिखेगा वो वस्तु हमको महत्वपूर्ण दिखेगी जो नहीं जिसमें दिखेगा वो महत्वपूर्ण होते हुए भी नहीं दिखेगी स्वास्थ्य प्रसाद में कभी ऐसा दिखता ही नहीं हमको हमने कभी बल लगाया क्या इसके लिए बनाया तो है ही नहीं नहीं बनाने के कारण इसका महत्व तो नहीं आएगा समझ में तो लेकिन ये वस्तु तो है महत्वपूर्ण नहीं, नहीं, नहीं, नहीं आएगा हाँ सिद्धांत यही है उसके लिए अब क्या है कि बुद्धि से फिर समझना होगा उसको ये मैं बता रहा हूं अनुभूति अनुभूति ऐसी नहीं होगी लेकिन अनुभूति करनी पड़ेगी इसकी यानी यहां मूल कारण क्या है ना जो वस्तु वास्तविकता यही है कि जो वस्तु महत्वपूर्ण है उसके प्रति हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि ये महत्वपूर्ण है और जो नहीं है महत्वपूर्ण वस्तु उसके प्रति नहीं होनी चाहिए तो ये कब होगा इसका हेतु पता चलेगा ना यानी हमारे लिए कोई वस्तु यदि महत्वपूर्ण है तो हमने नहीं बनाया है तो हमको उसका महत्व तो नहीं पता चलेगा लेकिन जिसने बनाया है उसको तो पता चलेगा ना अगर वस्तु महत्वपूर्ण है तो वो बनाने समय में लगा ही होगा उसमें बुद्धि पुरुषार्थ क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वस्तु बिना बुद्धि पुरुषार्थ के नहीं बन सकती है एक साधारण वस्तु तो हम ही बनाएंगे अब उसी को लेंगे खेल में ऐसे ऐसे बनाते हैं तो उतना अच्छा नहीं बनता है उसी खेल में अगर ध्यान से हम उसको करते हैं तो बनता है ना फिर वो तो इससे नियम क्या निकलेगा कि जो वस्तु तो जितनी अच्छी बन रही है उसमें उतना अधिक बल पुरुषार्थ लगा हुआ है जुड़ा हुआ है ये नियम बनेगा फिर अब उसका होगा उपयोग के समय फिर करेंगे इसकी परीक्षा अब यहाँ उपयोग करते समय देखिए ये वस्तु तो हमारे लिए कितनी उपयोगी है अपने कार्यों को यानी अपने उत्पादों को जो पुस्तक बना लिया जो बना लिया इसका मूल्य और वायु ले रहे हैं इसका मूल्य अब दोनों में कौन सा अधिक मूल्यवान है इसके बिना तो हमारा काम चल जाएगा ये तो था ही नहीं इससे पहले हम थे जब ये वस्तु तो नहीं थी हमने जो कुछ भी बनाया है उसके बनाने से पहले हम थे ना तो उसके बनाने से पहले हम होने के कारण सत्ता हम महत्वपूर्ण है उससे वो तो हमारे लिए वैसे ही कम मूल्य की होगी ना कि उस, उसके बिना हम हैं जिसके बिना हम नहीं हो सकते वो हमारे लिए रहेगी मूल्यवान लेकिन जिसके लिए बिना हम हैं वो उसका मूल्य थोड़े हमारे बराबर हमारे बराबर भी नहीं हो सकती वस्तु तो।, तो अपने आप जो कुछ किया है वो हमारे लिए हमसे बढ़कर नहीं है क्योंकि उसके बिना ही हमने कर लिया है तो वो हमसे तो छोटी रहेगी वस्तु लेकिन जिसके बिना हमारा नहीं काम चल रहा है वो हमसे बड़ी रहेगी तो अब इस नियम को लगा लीजिए किस किस के बिना हमारा काम नहीं चलेगा <coughs> जितनी भी चीजें हमारे लिए ईश्वर प्रदत्त है शरीर है पृथ्वी है सूर्य है चांद है जितनी भी है प्रकाश है इनके बिना एक भी हटा दिया जाए तो नहीं चलेगा जीवन प्रकाश आना बंद हो जाए एक दिन सूरज एक दिन नहीं हो गए तो क्या होगा जीवन चल जाएगा क्या नहीं चलेगा ना वायु को निकाल दें तो जन्म चल जाएगा जीवन पृथ्वी को निकाल दें नहीं पहले हमने ये बात कही थी हमने जिसको किया है ना वो हमको महत्वपूर्ण दिखता है जिसको हमने नहीं किया है वो नहीं दिखता है लेकिन है महत्वपूर्ण हमारे किए हुए से महत्वपूर्ण वो है पर दिखता नहीं है तो अब उसको देखना होगा हमें वो हमारे लिए कल्याणकारी है मतलब सुखकारी है पर हमको लगता नहीं है जो प्रार्थना कर रहे हैं ना जिन वस्तुओं के लिए वो वस्तु तो हमारे लिए है ही वो जिसका कह रहे हैं कि हमारे लिए सुमित्रिया हो वो है ही सुमित्रिया लेकिन वो लग नहीं रहा है ना हमको वो लगने के पीछे हेतु क्या है उसके पीछे यही कारण था कि हमारी बुद्धि नहीं जुड़ रही है उससे हमारी बुद्धि उनसे जुड़ रही है जिनको की हम अपने सामने करते हैं उनमें हमारी बुद्धि जुड़ती है लेकिन जो हमसे पीछे हुई है उसमें नहीं जुड़ती है तो वो जोड़ना है अपने को तो ये कारण पता लगेगा ना किस कारण से जुड़ता है तो बुद्धि पुरुषार्थ से अब देखेंगे इसको तो देखने के यही है अब इसके फलों से तुलना करेंगे क्योंकि बना तो सकते नहीं हम तो बनाएंगे भी नहीं किसी तरह से शरीर को हम कभी बना ही नहीं सकेंगे वायु को कोई भी नहीं बनाएगा ना कभी नहीं बनाएगा तो अब करने से ही मात्र पता चलता है ये वाला हेतु नहीं लगेगा ना यहाँ हेतु तो ये भी है पर यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा तो प्रयोग ही नहीं होगा इस पर तो अब इसकी तुलना हम फिर करेंगे फलों से यानी जिसके बिना हमारा चलता है और जिसके बिना नहीं चलता है ये वाला हेतु आएगा अब इसके आधार पर फिर इसको हम जानेंगे तो जितने भी ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ हैं उनमें से किसी को भी काट दें तो जीवन नहीं चलेगा हमारा इस कारण से ये पदार्थ हमारे लिए जल है वायु है शरीर है अग्नि है पृथ्वी है सारे के सारे क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता और ना हम इनको कर सकते हैं तो जब ये ऐसे दिख जाएंगे तब जा करके क्या होगा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हो पाएगी नहीं तो तब तक नहीं होगी जैसे अभी नहीं हो रही है तो अब इसका क्या करना पड़ेगा फिर दूसरा उपाय है कि हम इनका उपयोग ठीक से करें समुचित उपयोग यदि करने लग जाएंगे तो अब हमको यही लाभ देते हुए दिख जाएंगे अभी समुचित प्रयोग न करने के कारण इस पर बुद्धि हम नहीं लगा पाते हैं इसलिए हमारे लिए फलदायी होते हुए भी ये दिखते नहीं तो वो दिखने लग जाएंगे तो उस स्थिति में हमारी ये प्रार्थना सिद्ध हो जाएगी यहाँ प्रार्थना करने का अभिप्राय यही होगा कि इन वस्तुओं को एक तो ठीक प्रकार से समुचित रूप से हम प्रयोग करें विधि पूर्वक ज्ञानपूर्वक इनका उपयोग करना दूसरी बात है इनसे हमको करने की अपेक्षा नहीं सोता लाभ हो ही रहे हैं बहुत जगह वहां केवल अपनी बुद्धि अब जोड़नी है इनसे ये हमारे लिए सुकारी है होबे का मतलब यहाँ है? है तो हैं बुद्धि नहीं बन रही है वो हैं बुद्धि बनानी है ओबे बुद्धि नहीं बनानी होबे बुद्धि गौण है यहाँ ओबे बुद्धि केवल उस पर लगेगा कि अब हमको ठीक से प्रयोग करना है इनका हमारे लिए उपयोगी ये तब होगी जब हम ठीक से इनका उचित उपयोग करेंगे तो हमारे लिए सुखदाई हो जाएंगे संसार के पदार्थों का हम उचित उपयोग नहीं करते हैं गौण मुख्य चीज़ यहाँ लेने की ये है पदार्थ मान के चलना पड़ेगा कि हमारे लिए तो है ही उपयोगी लेकिन फिर भी हमको दिखता नहीं दुख हमको इन नीचे हो रहा है उसके कारण है कि हम अधिक दोषी हैं इसमें उपयोग हम ठीक से सदुपयोग नहीं करते हैं इस कारण से हमको दुख इनसे होता है तो अब हम इनका सदुपयोग करें हमारे लिए ये सुखकारी होबे का अर्थ हो जाएगा हम इनको उचित उपयोग करें यानी अर्थ है कर्म रूप में शब्दों में लेकिन अभिप्राय होगा कर्तृत्व तो अर्थ में होगा ये वस्तु तो हमारे लिए सुखकारी होबे का अर्थ है हम इनका ऐसा उपयोग करें जिससे सुकारी हो यानी सुकारी हो इस रूप में हम उसका उपयोग करें ये अर्थ बनाना होगा अभिप्राय ये निकलेगा इसका तो जितने भी पदार्थ हैं हम ठीक से उनका उपयोग करते हैं अब उसके लिए होगा खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके लिए फिर आयुर्वेद के अनुसार करना होगा और दूसरी जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती किसी पर आयुर्वेद के नियम लागू होते हैं किसी पर अब धर्म नियम लागू होगा धर्म यानी मनुशास्त्र जैसे होता है किसी भी वस्तु के गुण कर्म अनुकूल होते हुए भी, भी उसका उपयोग करना है और नहीं करना है ये अलग चीज़ हो जाती है जैसे कि फल है आम है पेड़ में लटका हुआ है पका हुआ भी है तो उसको कोई भी खाएगा तो उसको शरीर से हानि तो नहीं होगी ना उसको ठीक ठाक आम है पेड़ में लगा हुआ है और उसको कोई खाता है तो उसमें कोई दोष तो नहीं है ना खाने पर लेकिन उसका नहीं है वो किसी और खेत वाले का है उसका नहीं है तो भी अब वो खाने योग्य नहीं है बस आयुर्वेद की दृष्टि से तो पूरा है वो खाने लायक उसमें कोई दोष नहीं है आयुर्वेद की दृष्टि से खा सकते हैं उसको लेकिन अब धर्मशास्त्र जो है उसको लेना ग्राह्य शास्त्र जो है लेना है कि नहीं लेना है ये उससे अलग होता है तो वस्तुओं के उपयोग करने में दोनों नियम चलते हैं इसको तो धर्म विभाग कहते हैं एक ही वस्तु अगर हमारे लिए लाभकारी भी और हानिकारक भी होती है उस स्थिति में एक और होता है कि इसको लाभ लेना है या नहीं लेना तो ये वाला विभाग धर्म कहलाता है तो इसी कारण से अब जैसे अभी बैठे हुए हैं तो बैठने में उल्टे सीधे बैठ तो सकते हैं सुनाई तो देगा कैसे भी ना लेकिन ये उल्टे सीधे अगर बैठते हैं तो धर्म नहीं होगा ये अधर्म हो जाएगा यानी कि उन्हें उपलब्ध वस्तुओं में किसी एक नियत व्यवस्था जो की जाती है वो धर्म हो जाता है और वही अनियत हो जाने से अधर्म होगा वस्तु दृष्टि से तुलना करेंगे यानी भौतिक जैसे आजकल जो चलता है ना यही है जो वस्तु केवल अच्छी लगनी चाहिए उसका उपयोग करता है व्यक्ति और जो नहीं अच्छी लगती उसको नहीं करता उपयोग तो धर्म वाला भाग क्या है कट गया वस्तुओं तो के सुखद पूरा सुखद होने में दोनों नियम लगेंगे धर्म पूर्वक भी होना चाहिए और उचित उसका गुण भी मिलने चाहिए तब जा करके वस्तुएं पूरा सुख देगी नहीं तो पूरा नहीं देगी आम खा लेने के बाद तोड़ के तो खा लिया चीकू खा लिया तोड़ के लेकिन खाते समय तक तो सुख देगा उसके बाद अब ये पता लग गया ना जिसका है वहां से फिर ये दुख देगा बस वस्तु वही है लेकिन पूरा सुखदाई नहीं होगी क्योंकि दोनों नियमों का पालन यदि होगा तब तो पूरा सुखदाई हो जाएगी एक विभाग का पालन करने से फिर वो आधा दुखदाई ही रहेगी तो संसार के जितनी भी वस्तुएं होती है हमारे लिए दोनों दृष्टिकोण रखने होंगे आयुर्वेद का भी दृष्टिकोण रखना होगा और धर्म का भी शास्त्र का भी उपयोग करना है कि नहीं करना है इसका भी करना होगा तो नहाना है धोना है जितना होता है ये सभी किसी भी चीजें दोनों हेतुओं के कारण कुछ कम अधिक दिख हो जाती है कहाँ किसका प्रयोग करना उचित लगते हुए भी हम करना है कि नहीं ये पता नहीं होने से फिर हम बोल कर जाते हैं तो दोनों चीजें देखनी होगी सभी वस्तुओं के लिए औषधि खाने की चीज ठीक है रोग में है लेकिन चुरा के तो नहीं खा सकते किसी का छीन के तो नहीं खा सकते वो भले ही ठीक हो जाएंगे आप लेकिन छीन के खाते हैं तो वो अधर्म हो जाएगा और वो फिर दुख देगा है? हाँ फल के रूप में जो आएगा ना तो वस्तु पूरी सुखदायी नहीं हुई तो ईश्वर वाले वस्तुओं के साथ हमारा यही होता है यानी उपयोग तो हमको सीधे सीधे वो दिखती है, अच्छी है उसका उपयोग हम कर लेते हैं लेकिन इसमें ईश्वर की अनुमति नहीं ले पाते हैं ईश्वर की कृतज्ञता नहीं हम कर पाते हैं तो उसके विधि के अनुसार नहीं हो रहा है मिलेगा फिर। वो वो वो हाँ अगर, अगर कृतज्ञ होकर भोग कर रहे हैं तो फिर इसका दंड मिलेगा यही वस्तुएं फिर क्या होगी दुखदाई हो जाएगी दूसरा भाग जो है ना यमान दृष्टि यम चो यम दुष्ट इसमें कहा है कि जिस दुष्ट के प्रति हम करते हैं लिखा है ना जिस दुष्ट से हम द्वेष करते हैं जिससे हम द्वेष कर रहे हैं वो दुष्ट वो पहले दुष्ट होना चाहिए वो दुष्ट कौन है वो यही दुष्ट है यानी जिसकी हाँ धर्म पूर्वक जो नहीं कर रहा है वस्तु का उपयोग वो दुष्ट है तो उसको सुख नहीं होगा वस्तु के धर्म अनुसार कर रहा है उतना तो सुख हो जाएगा लेकिन दूसरा विभाग जो होता है यानी जिसकी वस्तु है उसकी अजय के अनुकूल नहीं कर रहा है उपयोग इस कारण से क्या होगा वो वस्तु अब सुखदाई नहीं होगी एक जो है इसमें प्रार्थना करने वाला वो तो कर रहा है ईश्वर की अजय के अनुकूल कर रहा है ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर के इन वस्तुओं का उपयोग कर रहा है इसलिए उसके लिए तो पूरी सुखदायी होगी उसको भी आयुर्वेद वाला लेके चलना होगा आयुर्वेद की दृष्टि से करेगा तो यहाँ वाला वर्तमान वाला सुख मिलेगा और धर्म की दृष्टि से ईश्वर की आज्ञा अनुसार करेगा तो आगे के लिए भी हो जाएगी वही तो उसको तो पूरा फल मिल रहा है और दूसरा है एक भाग करेगा ईश्वर वाला नहीं करता है वो जो असुर लोग होते हैं वो यही करते हैं ना वस्तु का जो गुण कर्म है उसका ठीक ठीक वो करते हैं पालन वैज्ञानिक जैसे हो जाते हैं या जो भी होगा ये पूरा पूरा उसका वस्तु का दो गुण धर्म देखते हैं लेकिन कितना उचित है कितना अनुचित है ये धर्म के दृष्टि से नहीं करते हैं इसलिए बड़े बड़े आविष्कार होने के बाद भी वो दुख के ही साधन बनते हैं फिर इतने सारे साधनों का निर्माण हो रहा है न तो सुख तो बढ़ने चाहिए थे न लेकिन वो सुख नहीं बढ़ता है वो बल्कि और दुख की स्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है विश्व में उसका यही भाग है कि धर्म के आधार पर जितना नियंत्रण होना चाहिए वो अनियंत्रित हो गया तो अनियंत्रित होने के कारण जो सुख होना चाहिए उसके बदले और अधिक दुख हो गया तो ऐसे लोग जि, जितने हैं ये प्रयोग करने वाले अधर्म वाले ये द्वेषपूर्वक हैं दृष्टि है हमारे इनसे हम द्वेष रखते हैं द्वेश का मतलब है अलग रहने की भावना अच्छा नहीं है ये मानना तो जिसको हम अच्छा नहीं है ये मानते हैं उसको ये वस्तु सुख नहीं देगी सुख नहीं देने का मतलब है कि ईश्वर के साथ जो उसका सामंजस्य बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा तो ईश्वर की ओर से उसको दंड मिलेगा उस वस्तु का तो पूरा जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा अब यही सारा हो रहा है ना शुरू से अंत से पता नहीं कितने दिनों से हम जन्म ले रहे हैं लेकिन फिर मर जाते हैं फिर जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं एक जीवन में जो कितना बड़ा सुख मिलता है नहीं जिस जीवन को कहते हैं जीवन सफल हो गया निमुक्त हो जाता है तो जीवन का वास्तविक लाभ तो मुक्त है ना होना इतना बड़ा जो सुख है उसको प्राप्त कर लेना यह जीवन का मुख्य लाभ है तो अगर हम ईश्वर के अनुकूल चलते हैं तो वो वाली उपलब्धि तो हो जाएगी लेकिन ईश्वर के अनुकूल नहीं चलेंगे तो बो वाली उपलब्धि से वंचित रह जाते हैं लेकिन साधन तो यही है ना अति नए साधन कोई नहीं है मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई अलग से साधन आएंगे कभी ऐसा नहीं होगा उसके लिए वे यही जो वर्तमान हमारे साधन हैं इतने ही पर्याप्त हैं उसके लिए लेकिन फिर भी इतना साधन मिलने के बाद भी हमको वो सुख नहीं मिलता है तो उसका मतलब है हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसका दुरुपयोग होता है उचित प्रकार से अगर उपयोग करते तो वो वाला सुख भी मिल जाता जिससे कि हम वंचित रह जाते तो आ, आ, उस दृष्टि से देखेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो अगर हम ईश्वर के अनुकूल नहीं हो पा रहे हैं तो हम वही दुष्ट दृष्टि वाले में हैं यानी हम दृष्ट अपने को पैमाना नहीं बनाना है इसमें यानी हम जिसको दुष्ट मान रहे हैं वो दुष्ट ऐसा नहीं लगेगा यहां पर भी उस पैमाने पर जो नहीं आ रहा यानी ईश्वर के जो अनुकूल नहीं कर पा रहा है वो दृष्टि में है उसमें हम भी गिने जा सकते हम ही अपनी दृष्टि से अपने ऊपर द्वेष करेंगे फिर अगर वस्तु का उपयोग ठीक से नहीं करते हैं यानी हमको हमको भी नहीं मिल रहा है ना सुख वो हम वंचित हो रहे हैं उस सुख से इसका मतलब दुष्टों में आ रहे हैं तो उसके लिए अब क्या करना है अपने को उस दोष को हटाना है यानी कि वस्तुओं का उपयोग हमें करना है धर्म और आयुर्वेद की दृष्टि से ईश्वर और आयुर्वेद दोनों दृष्टियों से करेंगे तो हमारे लिए यही सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी सुखदाई होंगी और जो नहीं करेगा उसके लिए दुखदाई हैं ही और रहेंगी ये अभिप्राय है